ji guru charana sura jaya nijaman mukura sunare barana gurubha बुधिव्ञान हर कविता जय हनुमान ज्ञान दुर्वता जय कपिलो कविता रामू कपुर प्राजो कर पाते केसर कंचन गगननाथ जी संकट हरना ट हरण मंगयोरू राम लखन सीता राम रामचंसि पवन तुष रहे रांगय the <laughs> जय कपीस तीनों लोगों को जागर इस वाक्य के ऊपर हम लोग चिंतन कर रहे थे बहुत ही सुंदर वाक्य है बड़ा गहन वाक्य है बड़ा सालगर्भित सूत्र है उसके अंदर हम लोग बोलते हैं कि हे है कपियो के ईश्व कपीश आपकी जय हो आप पूरे तीनों लोगों को उजागर करते हैं जय कपीस तीनों लोग उजागर यहां पर हम लोगों ने चिंतन करके देखा कि कपीश का शब्दार्थ तो ये होता है कि जो कपियों का राजा होता है और हनुमान जी कहीं के राजा थे नहीं आजकल के नेता लोग होते तो राजा बन के बैठ जाते लेकिन वहां पे जिनकी सेवा में रत थे उन्हीं को राजा बनाना सुग्रीव को राजा बनाना विभीषण को राजा बनाना और अपने जो हृदय सम्राट प्रभु श्री राम को अयोध्या में सकुशल पहुंचाना लक्ष्मण जी के साथ और सीता सीतामैया के साथ वो भी जो है सुनिश्चित करना कि पुनः अयोध्या हाँ का राज्य सब बढ़िया तरीके से चले हमारे हनुमान जी तो सदैव किंग में कर रहे जो राजा बनाते हैं जो राजा की गलती के लिए कोई दो लोग नहीं होते जो राजा बनाने वाले होते हैं वो तो भैया राजाओं से भी श्रेष्ठ होते हैं अगर हम लोग कपीश शब्द का अर्थ बोले कि कपियो के राजा तो राजा बनाने वाले कौन हुए ईश के ईश हो गए तो हम लोगों को कपीश के ऊपर जैसे गणित में लिखते हैं ना इंटू टू <laughs> तो कबीस इंटू टू वो हनुमान जी उन्हें जो सबको जहां कर दिए अगर किसी के ऊपर कृपा हो जाए हनुमान जी की अरे छोटे मोटे राज्य राज्य तो छोड़ो पूरी दुनिया का राज्य चाहिए तो हनुमान जी ने भगवान से आशीर्वाद दिया प्रभु आपकी कृपा से आपके लोक में जाने का हमको पासपोर्ट और वीजा मिला हुआ था लेकिन हम तो यही रहेंगे अपने भक्तों को यहां पे जो भी उनकी इच्छा है जो भी मनोराज्य है उसकी पूर्ति करवाएंगे हनुमान जी जिस समय राजाओं के राजा राजाओं को बनाने वाले राजाओं को गाड़ी देने वाले राजाओं के लिए खुद अपने विनम्र सेवा करते हुए मार्ग प्रशस्त करने वाले पूरे रस्ते को निष्कंटक करने वाले जो भी बाधाएं हाँ हैं जो भी अड़चने हैं अगर तुम्हारा कोई मनोराज्य भी है हर व्यक्ति का कोई ना कोई मनोराज्य है तुम्हारे जीवन के जो सपने हैं, वही तुम्हारा भी मनोराज्य है और जो तुम्हारा मनोराज्य है वो कैसे प्राप्त होता है बाकी लंबी चौड़ी चीजें को तो छोड़ो ज्यादा डिटेल चाहिए तो फुर्सत में हमसे मिलना होते हैं लेकिन शॉर्टकट तो यहां ये बता देते हनुमान जी के चरण पकड़ लो हनुमान जी के जिसने चरण पकड़े छोटे मोटे तो कोई राज्य की चिंता नहीं है बड़ा सपना देखने का भी साहस करोगे वो भी सपना तुम्हारा पूरा हो जाएगा का। यही काल से चली आ रही हनुमान जी की महिमा है और इसी को हनुमान चालीसा में गुणगान गाते हैं जय हो कपीश जय हो हनुमान जी कपियो में श्रेष्ठ हनुमान जी जो सबको मनोराज्य की प्राप्ति कराते हैं किसी को भी राज्य दे देते हैं वो तो एक चीज है लेकिन एक बहुत बढ़िया चीज हम लोगों ने यहां पर चिंतन करके देखी थी कि देखिए हनुमान जी का ये शब्द और भी सार्थक होता है कि जिस समय वो चलते हैं उठते हैं बैठते हैं ऐसा लगता है कि जैसे कोई शहनशाह चल रहा है और उसी कार्यक्रम ने दृष्टान बताया था कि महाभारत में भी एक प्रसंग आता है कि जिस समय भगवान कृष्ण हस्तिनागपुर में जाते हैं उस समय उनको दूध बन जाना था तो लोगों को दुर्योधन ने भी बोला देखो सब बैठे रहना दूध बन आ रहे हैं कोई द्वारकाध बन नहीं आ रहे इसीलिए प्रोटोकॉल ये है मर्यादा ये है किशन में बैठे रहना ये थोड़े दोस्त के सामने खड़े हो जाते आ जाओ जाओ तो सब लोगों को बैठने का निर्देश दिया गया लेकिन जब भगवान कृष्ण की एंट्री होती है ऐसी गरिमा में एंट्री छप्पन इंच इंच होगी ऐसी ग्रश्य एंट्री हुई सबसे पहले खड़े होने वाले दुर्योगन होते जाओ जाओ जाओ पधारो सात और जिस समय दुर्योधन खड़े हुए तो बाकियों को प्रोटोकॉल तो अब निभाना था ना सब खड़े हो गए और बाद में तुमको बोलते हैं ऐसे वो क्यों खड़े हो गए बोलते महाराज जी आप खड़े हो करें किसी किसी का व्यक्तित्व ऐसा तो गरिमामय होता है ग्रेशियस होता है शहनशाह होता है और भी कैसा हमारे फकीरों जैसा कहीं पर कुछ राज्यवाज नहीं हैं, जेब भी खाली है कमंडलू भी खाली है इसीलिए खाली कमंडलू लेके चलते भी हैं कहीं पर भूख लगे भाई माता रिक्षा दे माता जी भूख लगी है रिक्षा दे दो ऐसे हैं लेकिन राजा भी कोई अगर उनसे मिलते हैं, बोलते पधारो महाराज जी कहां के महाराज है यही हमारी और आपकी आध्यात्मिक संस्कृति है वास्तविक राजाशाही शाही, बाहर के धन दौलों से नहीं होती अगर ये मन के अंदर भूल हो गई है कि बाहर को धन दौलत जमा करने से तुम पूर्ण होगे, तुम सक्षम होगे, तुम बलवान होगे, तुम निर्भीक होगे, तो बहुत बड़ी भूल हो रही है देखो यहां पर तो अपने जीवन में जिन लोगों को जो भी यहां पर असीम संपत्ति प्राप्त करते हैं धन दौलत प्राप्त करते हैं क्या निडर हो जाते हैं भैया क्या बलवान हो जाते हैं? अगर तुमने बहुत धन दौलत प्राप्त करी तो भैया तो सोच लो जरा है कि भी विचार करते चले तुम सुरक्षित होगे, गए असुरक्षित होगे। गए अगर तुम सुरक्षित होगे, क्योंकि बहुत माल रखा हुआ है तो सुरक्षित तुम नहीं होगे क्योंकि तुम्हारे ताले का साइज बड़ा होएगा, तुम्हारे घर की दीवारें बड़ी होगी और साथ साथ सिक्योरिटी कैमरा भी लगाने पड़ेगी सेंसर के साथ आजकल तो सिक्योरिटी कैमरा ऐसे आ गए सज्जन यहां आए से बोलते गुरु जी आपकी आज्ञा हो तो लगवा दे थोड़े बहुत मैं बोला कैसे लगाऊं कि बोलते हैं लेटेस्ट लगाऊंगा महाराज जी मैंने बोला क्या होता है लेटेस्ट बोलते हैं आप कहीं पर भी प्रवचन में हो बाहर जाए कथा में जाए घूमने फिरने जाए अगर आपके गेट से किसी ने एंट्री मारी बगैर आज्ञा के वैसे तो हमारे वो शेर साहब हैं वो थाने नहीं, नहीं हैं। इसीलिए रखा हुआ उनका नाम भी योगी रखा हुआ है योगी रहा नहीं आने देंगे लेकिन अगर आ गया तो आप कहीं पर तो भी होंगे मोबाइल में घंटी बजेगी उस आदमी की फोटो भी आएगी तो बोला बाबो जय हो जय हो जय होती हूं रोको जाकर ऐसी सब टेक्नोलॉजी है हम बोला हमारे पास माल ही नहीं है इतना ज्यादा तो हम क्या करेंगे जिसके पास इतना माल हो वो क्या करेंगे लगाए वो ऐसी जो है मोबाइल में एप्लीकेशन भी डाले वो ये सॉफ्टवेयर लगाए गई हमारे पास वो नहीं है जिसके पास ज्यादा माल होता है धन दौलत होती है आप असुरक्षित होते हैं डरते हैं ऐसा कोई तरीका है कि आपके पास बहुत माल है अगर चल चोरों से बचा लिया यार तुमने क्योंकि सभी वाइट में है और बैंक के अंदर डिपोजिट कराए तो गवर्नमेंट से बचा पाओगे क्या है? हर जगह जो है उनकी नजरें हैं पैन कार्ड इसीलिए तो दिया है आपको कोई भी चीज खरीद फरोख करो तो सब उनका कंप्यूटर में आता जाता है इतना माल है इसके पास चलो जाओ देवता लोग इनकम टैक्स वाले जरा उनको दर्शन देके आओ है? हर जगह जहां पर आदमी के पास पैसा है आप सोचते हैं मन को बहलाने के लिए कि हम सुरक्षित हो गए लेकिन सही में देखो आपके अंदर डर, असुरक्षा चिंता ही तो बढ़ती है इसीलिए हम जितनी भी संपत्ति ले लें चलो आपने बहुत सुरक्षित कर भी ली लेकिन ये भी तो सोचो कि धन संपत्ति के ऊपर आश्रित होने के बाद हम पूर्ण होंगे और भगवान न करे आपकी धन संपत्ति को कुछ हो जाए बगैर आपके धन के आज आपका घर है आज आपके पास संपत्ति है यह सब कुछ विद्यमान है भगवान में कहे उसको कुछ हो जाए कितने हम कमजोर हो जाएंगे कितने अधूरे हो जाएंगे कितने जीवन में असहाय हो जाएंगे वास्तविक बल कभी भी किसी बाहर चीज से नहीं मिलता है वास्तविक बल भगवान की कृपा से अपना कुछ ऐसा ज्ञान हो जाता है जहां आदमी को भगवान का ज्ञान भगवान से एक होकर जो जीता है जैसे हमारे हनुमान जी भगवान से होके जीते राम जी ने एक बार हनुमान जी से पूछा हनुमान जी आपका हमारे साथ संबंध कैसा हो गया क्या रिश्ता है हमारा हम आपके हैं कौन वही पहला गुरु ने पूछा तो हनुमान जी ने बोला भगवान अनेकों उसने पहले वो उठते उसने क्या लेवल है यार बोलते हैं देह है, दृष्टिया उदासो हम प्रभु जब इस दृष्टि शरीर से देखते हैं शरीर को धारण करके जब निकलते हैं तो हमारा संबंध आपके साथ हम आपके सेवक हैं आप हमारे स्वामी हैं बहुत सौभाग्य है ये नहीं है कि बड़ी मुसीबत है यार की करे जी रहे सौभाग्य है बड़ों का सेवक बनना बहुत बड़ा सौभाग्य है समर्थ का सेवक बनना ज्ञानवान का सेवक बनना भक्त का सेवक बनना गुरु के चरणों के सेवक बनना ये तो हमारे जीवन का सौभाग्य है आज जो भी है अपने गुरुदेव की कृपा से है। उनके सेवक बन के हैं उनके चरनानुरागी बन के हैं चरण की धूली जो बनता है वही तो जो है सब कुछ सबसे सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो प्रभु यह हमारा सौभाग्य है कि देह है दृश्या तो दासो हम जीव दृष्टिया तो दंश कहा भगवान ये जो जीव भाव है एक मैं मैं छोटा सा मैं है इस दुनिया में व्यक्त हुआ है एक समय विशेष में आया था अनेकों प्रकार के रिश्ते नाते हैं घर बार है और एक समय यहां से निकल जाएगा ये जिसका आवागमन होता है ये जीव भगवान हम जब भी अपने आप को जीव के दृष्टिकोण से देखते हैं जीव दृष्टिया तुदमश आपके हम हमसे हैं प्रभु आप एक महान जैसे सत्ता है उसका हम छोटा सा अंग है आप अगर पूरे शरीर हैं तो हम आपके ही शरीर में एक उंगली है एक अंग है चलो एक रोया भी सोच लो हम वो छोटे से हैं, लेकिन प्रभु छोटे से होने के उपरांत भी हम इस पूरे शरीर के अंग यही हमारी अस्मिता होती है और इतना बल मिलता है जो अपने आप को भगवान का अंग समझ लेता है अंश समझ लेता है असीम बल की प्राप्ति होती है एक लड़का हमको मिला वो बेचारा पढ़ाई कर कर आके उसको नौकरी नहीं मिल रही थी और जब नौकरी नौकरी नहीं मिल रही थी तो चेहरे से दिखाई पड़ जाता है बेचारा मायूस है और इस समय तनाव से ग्रसित है चिंतित है अभी वही नहीं महाराज जी कोई खबर ही नहीं हुई है घर में बोझा है अभी माता पिता काम करवा रहे हैं हम उनकी सेवा करते हैं लेकिन अभी तक वही सेवा कर रहे हैं चेहरे से दिखाई पड़ जाता थोड़े दिन बाद फिर उसको मिले तो चेहरा चमक रहा था अब उनको पूछने की जरूरत थोड़ी पड़ी कि मिल गई की नहीं मिल गई सीधे प्रश्न करा कहा लगे वह हो भैया अरे महाराज जी कृपा हो भगवान की बहुत मल्टी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है वहां के हम जो है अभी एक एम्प्लॉय बन गए हैं आई एम दी एम्प्लॉई ऑफ सो समय है so जैसे कर जैसे मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक हो तो, तुम तुम खुद ही जो है जैसे मल्टीनेशनल कंपनी चलाने वाले बोलते महाराज जी हम उसी के भाग हम उसी के अंग से हैं हमारे पास कंपनी का एम्प्लॉयमेंट लेटर है ले, जल्दी से निकाल भी नहीं सकते महाराज जी हम तो उसी के अंग हैं अब तो पी भी देना पड़ेगा मेरे रिटायरमेंट देना पड़ेगा आज तो हमारे बुढ़ापे तक की व्यवस्था करेंगे जहां और विशेष रूप से ये प्राइवेट वाले तो पूरा नहीं करेंगे सरकारी नौकरी मिल जाए फिर तो क्या बाहर करें जीवन भर का काम बन जाता है तो ही बदल जाता है ऐसे हमको लगता है जैसे कि हम सीम संपत्ति संपन्नता ईश्वर से युक्त तो हो गए जो व्यक्ति अपने आप को भगवान का अंग अंश समझता है आप सोचो उसकी गर् गरिमा होती होगी हम जो है अनंत शक्ति से संपन्न गुणों से संपन्न ज्ञान से संपन्न कृपा से संपन्न ऐसे भगवान के हम अंश हैं अब मल्टीनेशनल कंपनी वाले बात करो हमसे तुम छोटी सी कंपनी के नौकरे हो और हम पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के सेवक पधारे हैं जरा बात करो हमसे सोच समझ के हैं। हम कौन है जो व्यक्ति अपने आप को भगवान का सेवक समझता हमसे समझता है इतने ज्ञान मात्र से आदमी को असीम बल प्राप्त हो जाता है यही तो रावण नहीं समझ पा रहा था है तुमको किसका बल मिल रहा है उसने क्या बताया फुर्सत में मिलना सत्संग कराएंगे तुमको है? कि भगवान का अंश बन के जीने का मतलब क्या होता है जिस समय हम लोग अपने गुरु के चरणों में बैठते हैं वो हम लोग को प्रारंभ में यही शिक्षा देते हैं बेटा शुरुआत में भगवान के दास बन जियो और यहां पर तो दास बगीची के भक्त लोग पदारे होंगे भगवान के दास के जीना ये बहुत बड़े पुण्य का सूचक है ये बहुत बड़े सौभाग्य का सूचक है स्वाभिमान है हमारा कि हम भगवान के दास हैं और किसी के दास भी जो भगवान का दास होता है वो किसी का दास भी बनता है फिर तो कैसी भी पत्नी आ जाए आप उसके दास नहीं भी करते एक के दास बन गए भगवान के दास बन गए तो जगत के स्वामी बन के जीते और उसके उपरांत दूसरा चरण है कि तुम अब अपने आप को भगवान का अंश समझना चालू करो सवेरे उठो बैठो चलो फिरो। यही अस्मिता रखो पहचान रखो अपनी कि हम भगवान के सेवक हैं, उनके अंश हैं सदैव जुड़े हुए कभी अलग नहीं हमसे ये जो सोच होती है आदमी भगवान का रूप देखे ना देखे मंदिर जाए नहीं जाए अर्जुन की तरीके से युद्ध के क्षेत्र में भी क्यों ना हो तुम तो उसको बल मिलता रहता है क्योंकि हम भगवान के हमश हैं जो भगवान से अलग हो भैया वो अनेकों चीजों का आश्रय मिले ये भक्ति का एक ऊंचा चरण है ये सीनियर क्लास है भक्ति की जिस समय आदमी अपने आप को भगवान का ही अंश समझे और जिस समय आप भगवान के अंश हैं आपका अपनी चिंता अभिमान ये सब और खत्म हो जाता है पहले तो देखिए ये सीक्रेट इसमें है कि भगवान से परिचय प्राप्त करने में शनई शनई आदमी का अपना अभिमान खत्म होता है लेकिन दास बनने में यही एकमात्र विशिष्टता होती है आप अगर किसी संत के अगर किसी गुरु के चरणों में दास बन के बैठे हुए हैं वो पता क्या है दास बनना कठिन होता है हुँ? दास बनने में आपको सदैव किसी की सेवा करनी पड़ती है जब गुरु जी उठे तो उससे पहले उठना पड़ता है नींद आ रही है वो नहीं चलेगा यार हमको ज्यादा खाना है गुरु जी ने अभी तक खाए नहीं पता नहीं भजन में लगे हुए हैं ध्यान में लगे हुए उठ ही नहीं रहे यार भूख से हो रहे कूद रहे पेट में लेकिन जो दास होगा उनको बैठने पड़ेगा आपकी भूख आपकी पसंदगी आपकी नींद आपका घूमने की इच्छा आपका कुछ सब गौण हो जाता है दास बनने के द्वारा जो कुछ भी आप जीवन में समझना चाहते हैं दास बनने के उपरांत आप उनके सेवा को प्राथमिकता देते हुए अपनी इच्छाओं को गौण बनाते जाते हैं और जहां पर अगर आप उनके अंश बन गए तो और बचा, बचा बचाया जीव भाव अभिमान संता लेकिन हनुमान जी यहां नहीं रुके राम जी से अपना परिचय देते हुए बोलते हैं प्रभु जीव देह दृष्टिया तो दासो जीव दृष्टिया तो दम शका वस्तु तस्तु तो में निश्चित आम थी भगवान पता है जिस समय जीव भाव नहीं धारण करा उस समय हम पूर्व में कुछ भी नहीं धारण करा जीव भाव तो ऐसा है कि दुनिया के नाटक मंच पे एक एक्टिंग करने आए हैं कोई भी रोल ले लिया है। लेकिन जिस समय हमने कोई रोल नहीं लिया उस समय हम कौन हैं वस्तु तस्तु जो वास्तविकता है प्रभु भगवान हम आपसे कभी अलग नहीं है आपसे एक हो गए हम जो भगवान से एक हो जाता है अपने आप को मिटाना पड़ता है भैया भजन में मिटाते हैं सेवा में मिटाते हैं ये जो यहां पे जीव भाव है ना ये खाटा है ये ज्ञान से माया से आ गया है और भक्ति और साधना उसी को बोलते हैं कि आज किस चीज को धीमे धीमे प्यार से भगवान के चरणों में उमेश कर दें, समर्पित कर दें और भगवत स्वरूप हो जाए यही तो संत लोग करते हैं जिस समय संत लोग अगर आप देखिए करते क्या है साधना क्या है भजन क्या है आत्मविसर्जन और जहां आपने सब अपने शरणागति कर दी अपना अभिमान अपना जो भी अस्मिता प्रभु के अंदर लीन हो गई जिस समय गंगा जी गंगा सागर में एक हो जाती हैं वहां गंगा जी के बोलने के लिए भी रहती हैं यार हम अब सागर हो गए तो गंगा मैया आप तो रही नहीं हो बोलते बिल्कुल सही है अब हम गंगा नहीं है अब हम ही सागर हो गए क्या बात है जिस समय भक्त भगवान से एक हो जाता है तो भगवत स्वरूप हो जाता है खुद ही भगवान है इसीलिए तो हम लोग गुरु को भी बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब गुरुदेव नमा भगवान हे गुरुदेव आप ही भगवान के रूप होते हैं और जो भगवत स्वरूप हो जाता है उसको जो है जिस समय चलेगा फिरेगा कोई राजा बाजा नहीं है कहीं का लेकिन राजा लोग भी शर्म करेंगे यार ऐसी गरिमा से वॉक भी नहीं कर पाए हम कभी ऐसे तरीके से उठना बैठना चलना फिरना पूर्ण काम है धन्य है कृतार्थ है सुरक्षित है निर्भीक है शहनशाह के शहशाह है वो है कपीश शब्द का जय कपीश महाराज जी आपको ऐसा ज्ञान है कि दुनिया भर की दौलत आपके सामने कुछ भी नहीं है हनुमान जी को मौका होता तो क्या सुग्रीव का धन नहीं था उनके पास पता नहीं उन दिनों स्विट्जरलैंड का बैंक होता था कि नहीं होता था <laughs> अन्यथा हनुमान जी के पास लंका जब गए थे तो भी वहां का वहां पर तो रोडें नहीं सोने की बनी हुई थी हीरे जवाहरा रोडों में गड़े हुए थे ऐसी लंका की छोटा मोटा चोर थोड़ी था महाचोर था आज जगह से चोरा किलाया है और वो भी लंका पहले कुबेर की नगरी थी अभी हमने हाल में करी अखबार में पढ़ा धनी लोग कहां कहां से रिसर्च करके जाते हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कल उनका उद्बोधन था उन्होंने बड़ी विचित्र चीज बताई बोलते यार हमने रिसर्च करी और पता लगा कि रावण गाजियाबाद के जिले का पैदाश बोला भैया ये कौन से ग्रंथ में आपने पढ़ा उस समय गाजियाबाद था कि था पता नहीं भैया इनको और बंदोवरी मेरठ जिले की थी तो उन्होंने सबको यही उत्तर प्रदेश का बना दिया बोलते हैं उस समय लंका के राजा कुबे थे और धीमे धीमे ये इतना और एक मजेदार बात और दलित तो था वो उनके हिसाब से उनकी रिसर्च के हिसाब से तो हमको कोई प्रमाण उमान नहीं इन चीजों का हमने पहली बार ही सुना है लेकिन उन्होंने जहां से भी प्रमाण निकाल लेकिन एक बात यह है कि ये डॉक्टर स्वामी हार्वर्ड के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे विश्वसनीय आदमी है जो भी बोलते हैं ना वो कुछ ना कुछ उससे प्रमाण से बोलते हैं अभी इनको हमने बंबई में कार्यक्रम के लिए बुलाया था तो पिछले महीने ही यहां पर सात तारीख को वहां भी आए थे हमारे कार्यक्रम बड़ी प्रामाणिकता से बात करते हैं। तो उन्होंने बोला कि वो दलित था बोला यार हम तो सोचते थे ब्राह्मण आदमी था, था पुलस् ऋषि जी का पुत्र था क्या क्या चीजें बोलते हैं पता नहीं कहां से लाए वो भगवान जाने लेकिन इतना अवश्य था कि इतना महान राजा ऐसी नगरी को ऐसे राज्य को जीत के आया था कुबेर की नगरी की बड़ी संपन्न थी हनुमान जी जिस समय लंका गए तो वहां पे चाहे थे तो अपना पूरा कम से कम सात पुष्पों का तो काम इतना ही देखते देते थोड़ा बहुत माल क्या हो तो ऐसा माल ले आते कि माला माल हो जाते लेकिन जिस समय हनुमान जी जाते हैं धन है कृतार्थ है कह रहे तो तो यार ये थोड़ी दुनिया की दौलत कोई दौलत होती है एक वेदों में कहानी आती है कि याज्ञ बल के ऋषि थे उनकी दो पत्नियां थी तो बहुत अच्छे गृह स्थित थे खुद सेवा करी उन्होंने सब लोगों का अपना परिवार को व्यवस्थित करा सब बच्चे लोग भी सक्रिय हो गए शिक्षित हो गए व्यवस्थित हो गए एक समय उन्होंने दोनों पत्नियों को बुलाया बोलते हैं कि देखो हमने यथासंभव अपना पूरी सेवा करी है अब हमको जो है ना एक विशेष कुछ ज्ञान प्राप्त करना है तो साधना करनी है एकांत में जाना है तो हमको छोड़ना है परिवार अवंतिम समय एक तो तुम लोगों की हमको जो है वह एक प्रसन्नता से विदाई चाहिए लेकिन दूसरी चीज यह है कि तुमको अंतिम इच्छा जो भी है हमसे अपने जीवन के लिए जो भी चाहिए हमसे तुम मान लो देखो एक दिन हमको भी जाना है तुमको भी जाना और जिसको भी जाना यहां से अकेले जाना होता है इसीलिए तुमको भी अकेले जाने के लिए तैयार होना पड़ेगा हमको भी अकेले जाने को तैयार होना पड़ेगा और हमारे ही बड़े बुजुर्गों हम लोगों को बता के कहें कि भैया यहां मनुष्य जीवन मिला है बड़े भाग्य मनुष्यन पावा तो यहां आने के बाद तुमको भगवत प्राप्ति करनी चाहिए तो हमारे जीवन में यह प्रेरणा हुई है तुम बताओ तो उनकी एक पत्नी बोलती है ठीक है आपकी इच्छा आ, वो आपने मन बना ही लिया है तो हमको पता है कि आपने मन बना लिया है, तो कोई हिला सकता नहीं है। और उचित ही होगा तो आप बस ऐसे करिए बुढ़ापे तक की हमारी व्यवस्था हो जाए खाने पीने का घरवाल का सब बच्चे भी हैं हमको आश्चर्य ना होना पड़े किसी के ऊपर जीवन के उतार चढ़ाव आते हैं तो हमारी पूरी व्यवस्था आप कर दीजिए तो उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक है तो उन्होंने उन दिनों गाय होती थी धन पशुधन होता था तो उनको कुछ हजारों गाय उनके नाम कर दी और उम्मीद घर सब सेवा सेवा सब कर इनकी कोई सेवा कर तो वो खुश हो गई उन्होंने प्रणाम करा और बड़ी धन्य हुई उनकी दूसरी पत्नी ज्यादा बुद्धिमान वो बोलती हैं कि आप इतने बुद्धिमान हैं आप ये सब छोड़ के जाते हैं ये तो बताओ निश्चित रूप से इस माल से कोई बड़ा माल होगा हमारी मोटी बुद्धि तो यही बोलती है उनको नहीं तो कोई भी आदमी यहां घर बार धन दौलत रिश्ते नाते अनेकों अच्छे लोग हैं छोड़कर क्यों तो जा रहे हो आप तो ये अगर छोड़ के जा रहे हो अगर आपने अपने ही विजम में ये सोचा है विवेक से सोचा है निश्चित रूप से कोई ना कोई बड़ी चीज होगी तो ये हमारी जिज्ञासा है प्रभु हमको आप करके बताइए तो पहले को तो उन्होंने विदा करा बोला तुम तो डरो तुम्हारी तो संतुष्टि केवल संसारी धन से ही होती है तुम्हारा तो जुगाड़ कर दिया हमने है ना अंग तुम बैठो हम बता देखो बाकी सब धन आदमी को एक दिन छोड़ना पड़ेगा और जब कोई व्यक्ति किसी धन दौलत को पकड़ता है और एक दिन छोड़ना पड़े उससे जब बड़ा कष्टदायी चीज नहीं होती जिसको पकड़ के जी रहे हो वो तुमको छोड़ना पड़ रहा है रिश्ते हैं नाते हैं इज्जत है पद है धन है, है, है दौलत है घर बार तुमने बड़ी मेहनत से बनाया तुम पकड़ के जी रहे हो जब भी पड़ेगा तो बहुत कष्ट होता है और हम उस कष्ट के लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि हमको और जीने का तरीका ही नहीं पता है तो उन्होंने अपनी पत्नी को बताया मैंने देखो हम जो किसी को पकड़ रहे हैं वो हम के तत्व का ज्ञान जब प्राप्त कर लेते हैं ना तो सब पकड़ने की जरूरत छूट जाती है इतना ज्यादा वह बलवान समर्थ सुंदर दिव्यती होती है कि जन्म जन्मांतरों की प्यास इंसान की गुझ जाए करती है हम उसके लिए जाना चाहते हैं यह सब चीजों से दृष्टि हटा के ही तो अंतर्मुखी होंगे हम हो? अगर बाहर की चीजों को हम पकड़े रहें, आदमी को तब तक जरूर पकड़ना चाहिए जब तक उसके कर्तव्य पूरे ना हो जाए जब तक उसकी अनेकों आवश्यकताएं नहीं हो जाए अगर कोई माता पिता हैं, अगर पत्नी है अगर बच्चे हैं उनको अनाश्रित छोड़कर कभी नहीं जाना चाहिए आश्रित करो उनको व्यवस्थित करो अन्यथा जाने के उपरांत भी मन के अंदर वही आता रहेगा पता नहीं आज भाग के आ गए थे हैं? क्या हाल होगा उसका भी एक बार हमारे गुरुदेव बता रहे थे कि वो ऋषिकेश में पढ़ने गए थे उसके बाद उत्तरकाशी गए थे उनके गुरु थे उत्तरकाशी में थे तो वहां पढ़ाई कर करा के सन्यास के बाद वो केरला की तरफ जो उनके मातृभूमि थी मूल जन्मस्थान था उधर प्रवचन के लिए जा रहे थे तो एक बाबा जी आए बोलते महाराज जी हमने सुना केरला जा रहे हैं बोलते हाउ महाराज उन्होंने हाउ नहीं बुलाई तो हाउ हम बोल रहे हैं। <laughs> बोला हाँ महाराज जी करला जा रहे हैं बोलिए है, बहुत अच्छा महाराज जी एक सा काम है। बताओ बोला वो जो है ना एर्नाकुलम जिले में फलाना जो है तहसील है वहां पे दस किलोमीटर पे गांव है तो महाराज जी वहां पर जरा एक चक्कर मान लेना वो फलाना हमारा घर है क्या महाराज जी कोई सूचना वो बोलते हैं यार यही तो है कि आई नहीं सोचना भी तक मार बीस साल से आ गए थे सोचने नहीं आई तो पता नहीं जिंदा है मर गए हैं क्या हाल है उनका अब मन के अंदर एक बार उस समय जोश में भाग्य तो आ गए थे लेकिन आज भी बीस साल के बाद सन्यासी बन गए बाबा जी बन गए वो कसर अभी बची हुई है यार गिलत कराने आज भी हम ध्यान लगाते हैं भजन करते हैं तो वो हमको याद आती है हमारे अंदर वो जो है ना सुभन होती रहती है गिल्ट होती रहती है इसीलिए शास्त्र बोलते हैं अगर जिम्मेदारी कोई ले ली है ना प्रभु इच्छा से आ गई है तो ऐसे बढ़िया स्टाइल से निभा के नहीं करना कि कभी तुम्हारे मन के अंदर प्लाइए हो लेकिन एक चीज ये जरूर है एक दिन तो सबको छोड़ के हमको भी जाना है आपको भी जाना है और अगर यहां पे अपने माया मोह किनारे करके जो हम हैं उसकी वास्तविकता में जग जाए जो धन्य हो जाता है उसी को आत्मज्ञानी बोलते हैं उसी को ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी बोलते हैं हनुमान जी ब्रह्म ज्ञानी हनुमान जी के आप चरित्र में देखिए वहां पर पूरे उपनिषदों का वेदों का ज्ञान दिखता है अगर किसी ने गीता पढ़ी हुई है तो हनुमान जी के पूरे व्यक्तित्व में पूरी गीता का ज्ञान दिखाई पड़ता है अब हम मूल रूप से भैया वेदांत के एक आचार्य हैं शिक्षक हैं हमारा विशेष स्पेशलाइजेशन विशेषज्ञ बोलते हैं ना वो वेदांत है लेकिन हनुमान जी हमको बहुत पसंद है क्यों पसंद है क्योंकि हनुमान जी का वो व्यक्तित्व तो है जो कि वेद वेदांतों का गीता उपनिषदों के ज्ञान में जो पढ़ते हैं उसके मूर्तिमान रूप है स्थित प्रज्ञ है जीवन मुक्त हैं परम ज्ञानी है, है हनुमान जी और इसीलिए तो हमारी हनुमान चालीसा भी यहीं से प्रारू होते ना जय हनुमान ज्ञान गुण सागर अज्ञान और गुणों के सागर हैं जय को सतोजा जो आत्म के ज्ञान से युक्त है वो कपीर से है बगैर राज्य के राजा है शहनशाह है गीता के अंदर भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं अर्जुन पूरा ज्ञान तो छोड़ो यार। स्वल्पमप्यस्त धर्मस्थ त्रायते मह भया थोड़ा भी आत्म का ज्ञान तुम प्राप्त करो स्वल्पमी दक्षिण में जाओ तो वहां पे खाना भी खा रहे हो तो बोलते हैं स्वल्पम स्वल्पम थोड़ा सा दो थोड़ा सा दो ज्यादा मर देना है? अल्पम स्वल्पम तो स्वल्पम अति थोड़ा गया तुमने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया प्रायते महतो तो कोई भी दुनिया का भय तुमको आक्रांत नहीं करेगा ऐसा बल होता है तो हनुमान जी निर्भीक होके मेरे को इसीलिए दिए क्योंकि हाथ में जानी है जय कपीर अन्य शब्दों में बड़े भिन्न भिन्न रहस्य हैं हमारे मन में एक शब्द की और प्रेरणा हो रही है आप बोलो तो बता दे अब हमारी गाड़ी अटक जाती है ऐसे शब्द में इतने सुंदर सुंदर भाव है कि न बताओ तो जागती लगे देखिए कभी होता है सामान्य शब्दों में कहते हैं वानर और वानर चंचल होता है तो चंचल रहता है और हम सब लोगों के पास एक वानर है ना जिस समय गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला अर्जुन ये सब थोड़ा ध्यान यान भी कराए करो है गीता के छठे अध्याय का नाम ही है ध्यान योग तो छठे अध्याय में पूरे ध्यान की बड़ी सुंदर प्रक्रिया है कि छोटे छोटे स्टेप बताने के बाद बोला अर्जुन अध्ययन करो भगवान से बोलता प्रभु इम्पोसिबल असंभव मतलब क्यों भैया असंभव क्यों हमने पूरी तुमको विधि विधान बता दिया इतना व्यवहारिक तरीका बता दिया सरल टिप्स दे दी बोलते भगवान ये सब चीजें तब सार्थक हो जब ये मनी राम पकड़ में है ना तो हमारा मन भगवान हो सकता है किसी लोगों का मन शांत होता होगा हो सकता है कोई लोग बैठे और राम राम राम जय श्या राम हो नम शिवाय जो भी उनको सोचना है भजना है जपना है जप सके तो उनका मन होगा महाराज लेकिन भगवान क्षमा करिए मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट लगता है हमारे अंदर हमारा मन चंचलम ही मना कृष्ण प्रमादि बलवद्रण हम हे कृष्ण बहुत चंचल है प्रभु अब उनको क्या बताएं क्यों बताएं बनाए तो आती नहीं ना। इस मन को आती ने बनाया है आप सब जानते हैं विडंबरा तो यह है कि प्रभु ऐसा चंचल मन बना दिया और ऊपर से हमको आप मुसीबत भी दे रहे हो ध्यान करो अब ये ध्यान न हो गया हमारे लिए महाभारत हो गई हुँ? अपना मन पकड़ पकड़ के लगाना पड़ता है और फिर भाग जाता है ये फिर पकड़ के लाते हैं जब भी राम नाम जपते हैं ना शुरुआत तो राम जी से होती है और उसके बाद कहां कहां तफरी करके आते हैं भैया क्या बताए राम राम राम राम राम राम राम राम अरे यार रामलाल ने पैसे लिए थे जिसे दिए नहीं हमको और वो बड़ा बदमाश आदमी था हमने पता नहीं कैसे बोल दिया तो उसने जो है ना कृष्ण ने मना करा था लेकिन तो भी हम भरोसे में दे गए का था, में सारी थी अच्छे लोग भी मिले क्या होता है। भाँगा भाँगा है। भी और हाथ राम राम राम राम कर रहा है और हम बचपन में तफरी कर रहे फिर थोड़ी देर बाद जो है बचपन के बाद फिर एकदम कहीं पर को झटका लगता है तो याद अरे हां भगवान राम राम राम राम राम राम ये भगवान मन का हाल है अब ऐसे मन के द्वारा श्री गणेश तो जरूर करते हैं हम तो बोलते हैं देखो तुम्हारा मन भी चंचल क्यों ना हो भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन कोई बात नहीं सबसे बढ़िया चीज है तरीका है यार यहां से तुमको विश्वास होना चाहिए कि तुम्हारा मन भी तो प्रसन्न हो सकता है और सही बात है जब कई बार होता है ना हुँ? जब तुम भजन करते हो बड़े प्रेम से जब भजन करते हो तो शांत हो जाता है ना। इस समय निश रहा, रहा है लेकिन गुरु जी बहुत ज्यादा गारंटी मत बदल <laughs> बहुत ज्यादा जो है हमारे चेहरे को देख के आप झांसे में मत आ जाना है कई बार बड़ा अचल होता है टेंशन में भी आते हैं मुसीबत भी आती है उस समय मन नहीं वश में होता है कभी कभी होता है यह बात सही है रात को आदमी सोता है तो हर व्यक्ति का मन शांत होता है कितना भी दिन भर तांडव करता रहा हो रात को सोएंगे अगर शांत नहीं होता है ना रत में नींद नहीं आती है कर्मठे बदलते रहोगे एक भी कोई कीड़ा घुस जाए ना रात को रात भर नींद नहीं आएगी लेकिन आप सो पाते हैं इसका मतलब रात को शांत होता है जिस समय तृप्त तो होते हो जिस समय प्रसन्न होते हो जिस समय प्रेम से युक्त होते हो भक्ति से युक्त होते हो अनेकों बार शांत होता है तो यह विश्वास रखो कि मन शांत हो सकता है आज तुमको तो वो कला नहीं पता है कि कब शांत होता है कैसे शांत होता है तो वहां गीता के छठे अध्याय में भगवान ने पूरा खाखा खोल के दिखा दिया अगर तुम चाहो तो मात्र ये दो चीजों के द्वारा तुम्हारा मन कितना भी उजड़ क्यों ना हो वो भी शांत हो जाए अभ्यास न तो कौनते वैराग्य न च्रहते दो चीज नियमित अभ्यास करो और मन के अंदर कुछ राग द्वेष हैं बहुत चीजों के प्रति तीव्र मन ने पसंदगी नापसंदगी जब बहुत तीव्र होती है तो उसके वजह से मन शांत होता है दिन धीरे उसको अगर तुम हैंडल कर लोगे तो सदैव मन शांत हो जाता है और देखो शांत मन जब होता है तो व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं प्रेमी होता है भजन कर पाता है सेवा कर पाता है स्वस्थ रह पाता है जिस व्यक्ति का मन शांत होता है वही स्वस्थ रहता है अशांत मन तनाव की जो है वह योन होता है दुनिया भर के लोग आते हैं अगर मन अशांत रहता है रिश्ते खराब हो जाएंगे कर्म खराब हो जाएगा नींद खराब हो जाएगी खाना पी अच्छा लगेगा इतनी जरूरतशा होती है इसीलिए तुमको मन को सुंदर बनाना चाहिए मन ही कपी होता है या है। और अगर आपने अपने मन रूपी मन, बंदर क्या करता है इसी डाल से दूसरे डाल पे तो कूदता रहता है ना अब जहां पे हमने राम राम राम राम करना चालू करा देखो किस किस डाल से कूद के आते हो कहां कहां से घूम के आते हो और कौन बंदर है यही बंदर है भैया इसी बंदर को पकड़ना होता है एक बार एक बाबा जी कहीं पर राजा साहब के पास भिक्षा मान गए तो वहां पर संतरी खड़ा हुआ था बोलते बाबाजी अभी तो महाराज पूजा में बैठे हुए हैं ध्यान ध्यान करते हैं आज आपको तो जो है भिक्षा हम ले आते हैं घर से रसोई से भोजन भोजन तैयार हो गया होगा अब बैठो दे देते हैं बोलते नहीं राजा से लूंगा उधर महाराज जी राजा साहब को टाइम लगेगा महाराज लेकिन हमारे घर से कोई ऐसे नहीं जाता है बोलते नहीं, नहीं वो सब ठीक है राजा से लूंगा जी जित करते हो महाराज अब राजा साहब उपलब्ध नहीं है पूजा कर रहे तो महाराज जी ने हाथ बंद करी बोलते क्या की बात कर रहे हैं राजा साहब जूते खरीदने गए अरे जूते खरीदने गए अभी तो फूल देके आ रहे हैं यार हम अभी उनके पूजा के कमरे में पूरे हम बगीचे से फूल वूल तोड़ के देके आए हैं वहां बिल्व पत्र और तुलसी दल सभी अभी अभी तो आ रहे हैं उनके पास से तो मुस्कराए बोलते हैं, जा रहे हैं बोलते हैं निकल गए वो आगे तो महाराज जी जब उठे उठाए तो, तो महाराज जी पता नहीं कैसे एक पागल बाबा आए हुए थे हमने उनसे बोला रिक्शा ले लो तो बोलते नहीं राजा से लूंगा और राजा साहब को तो जूते खरीदने हैं तो हंसने लगा जैसे कोई पागल था महाराज जी बोलते हैं यार कहाँ गए दुलाहा चंदी से जल बुल तो जिस समय वापिस आए पकड़ पकड़ाई के लाए महाराज जी राजा साहब आपको तो याद करें पहली चीज महाराज ने बोला महाराज जी बिल्कुल सही बात है आज उनको पता नहीं ध्यान में कहा बात आ गई जूते खरीदने चले गए आपको कैसे पता लग आप तो त्रिकालन गए हैं प्रभु उस समय हमारे मन में जूते का विचार आ गया था ऐसे पचासों जूते पता नहीं आना नहीं चाहिए था लेकिन आ गया था महाराज जी उसी समय आपने आंख बंद करके पता नहीं सिद्धि दी, दी कौन सी है जान ली जूते खरीदने गए महाराज जी पधारो पधारो पधारो आप यहां दो चार दिन रहो आप उनको सेवा का मौका तो दो तुम्हारा जी बोलते हैं हाँ भैया ये जो मन है कपी है और तुम जब तक कपीश नहीं बनोगे जीवन भर दुखी रहोगे ये कपीर का मतलब होता है आप अपने मन के राजा बन जाओ तो वो कपीर होता है रामचंद्र की जय कपी शब्द का देखो कितना सुंदर अर्थ है जो व्यक्ति अपने मन का राजा होता है वो कपीर होता है यही तो मन हमको नचा रहा है यही तो मन हमको अशांत करता है अशांति होती है मन की वजह से होती है मन के वजह से अज्ञान होता है मन के वजह से दृढ़ता होती है मन के वजह से और जो व्यक्ति अपने मन का राजा बन जाता है धन्य है वो गुरु नानक देव जी का वचन आता है गुरु ग्रंथ साहब है मन जीते जग जीत मन जो जीत लेता है जग को जीत लिया है और अगर दुनिया भर की चीजें आपने जीत नहीं और अपने मन को नहीं जीत पाए हो अभी दुखी इंसान तो हो असमर्थ हो मजबूर हो किसी के अधीन रहते हो सदैव मूड के वश चलते जो मूड के वश जीता उसको क्या बोलते हैं मूड तो मूढ़ सदैव हां नहीं क्या मूड कर रहा है जो मूढ़ के हिसाब से काम करते हैं उसको हमारे शास्त्र से बोलते हैं आइए पदारोह से मूड मूड है वो। और जो व्यक्ति विवेक से निश्चय करके उचित अनुचित का विचार करके जो सही है भले अकेले चलना हो उस चीज का निश्चय करके जो चलता है उसको बोलते हैं वो विवेक ही आदमी है कपीश है मन जो है सेवक होता है और मन को जो है सदैव आप स्वामी बनके के जिए वही एक विवेक की बात होती है मन को मारना नहीं चाहिए मन को दबाना नहीं चाहिए जो ये लोग बोलते हैं यार मन को दबाओ दबन करो दबा दो इसके इच्छा मन में आ रही है ना दबाओ या ज्ञानी लोग बोलते हैं मन आपका सेवक होता है जहाँ जहाँ मन जाता है आप इसको ध्यान दो केवल उसी जगह जाता है जहाँ आपने एक समय विशेष में उसके अंदर प्रेरणा और रुचि दी थी आपके मन में कौन से सपने आते हैं आपके मन में वही आता है जो जो मन के अंदर कोई भावना रही है कोई इच्छा रही है कोई वासना रही है किसी चीज की कमी रही है जो जो चीजें आपके मन के अंदर कम रही है उसी में तो आपका मन जाएगा ना रात को सपने कौन से आएंगे हमको सपने आते हैं हनुमान चालीसा के गीता के उपनिषद के आपको आएगा <laughs> क्यों नहीं आए आपको तो आते हैं आपके जो है काम धंधे के आपके रिश्ते नाते के आपकी समस्याओं के दुनिया भर के जो जो आपकी आवश्यकताएं हैं इच्छाएं हैं मन केवल उसमें जाता है जिन चीजों के बारे में हमारे मन के बुद्धि में गहराई में आपके करण में जो जो विचार और प्राथमिकताएं हैं महत्व तो है मन केवल एक अच्छे सेवक की तरह उधर जाता है इतना मासूम सा होता है कि एक बार उसको रुचि दे दो ना उसी में चिंतन करता रहता है या अगर आपको किसी के प्रति राग हो जाए तो उसी का चिंतन करता रहेगा किसी के प्रति द्वेष हो जाए गुस्सा हो जाए खुंदक हो जाए हठात उसी का स्मरण करता है इसलिए मन को दोषी नहीं समझना चाहिए बुद्धिमान आदमी सदैव कारण का शोध करता है कारण में जाता है और फिर जो है किसी को भी नियंत्रण कर लेता है मन अगर उधर उधर जा रहा है तो कारण क्या है दो चीजें मूल रूप से होती हैं राग और द्वेष पसंदगी नापसंदगी वो बुद्धि में आती आपके बुद्धि में कोई चीज महत्वपूर्ण तो लगती है आप देखना सतत मन उसमें जाता रहेगा एक प्रयोग करना एक चीज को ले लो थोड़े दिन तक उसके महत्व के बारे में स्मरण करो हफ्ते भर तक बस हफ्ते भर तक आप किसी एक चीज के बारे में अपनी बुद्धि में बर बर लाओ क्या यह बढ़िया है ये बढ़िया चीज है ये सबसे बढ़िया है ऐसे प्राप्त करना है पूरे दिन संकल्प पूर्वक करना पड़ेगा उसके बाद आप देखोगे आपका मन अपने आप वहां जाने लगता है रात को सपने भी उसी चीज के आ रहे हैं चिंतन भी उसी का हो रहा है विचार भी उसी का हो रहा है कहीं किताब की दुकान में गए तो वही वाली किताब खरीद के लाए वो फलानी चीज कैसे पूरी होती मन वही रनता है वही सोचता है वही बोलता है किसी से भी मिलो फलानी चीज कैसे प्राप्त होती है ना बताओ अटके हुई गाड़ी हमारी वहां पे फलानी चीज प्राप्त नहीं हो रही है अभी तक मन और कहीं नहीं जाता है जो आपके राग का विषय और द्वेष का विषय होता है केवल मन वहां जाता है तो मन की गलती है क्या अगर मन चंचल है तो दरअसल जो हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि मन जो है ना ऑफिस का रिसेप्शनिस्ट होता है और बॉस अंदर ऑफिस के अंदर बैठा होता है अब बेचारा कोई रिसेप्शनिस्ट है वो भागा भागे फिरता रहता है चल चल इधर भाग भाग तो दरअसल गलती उस बॉस की है वो कायदे से हैंडल नहीं करता है इसको अपने ऑफिस स्टाफ को कायदे से वो नियंत्रित नहीं करता दिशा नहीं देता इसीलिए बेचारे लोग मारे मारे करते जहां पर अंदर बैठा हुआ व्यक्ति एक स्पष्ट निश्चय करता है इसीलिए कहा जाता है कि भगवान की भक्ति जब बहुत प्रेम भगवान से हो जाता है तत् चिंतनम तत्कथनम्योन्यम तत्प्रबोधनम उन्हीं का चिंतन होता है उन्हीं की सोच होती है, उन्हीं का सपना आता है मन वही करने लगता है इसीलिए मन को कभी भी दोषी नहीं समझना चाहिए मन को नियंत्रित करने के लिए या दूसरे शब्दों में कपीश बनने के लिए कपीश केवल हनुमान जी नहीं है हनुमान जी से तो प्रेरणा लेके हम लोग को खुद कपीश होना पड़ेगा हनुमान जी प्रभु जी कपीश कैसे बनते हैं ये विद्या हमको भी सिखा दो ऐसे मांगना चाहिए ये प्रार्थना करनी चाहिए भगवान ये हमारा कपी बड़ा अनियंत्रित हमारा कपी बड़ा उजंड है हमारा मन बिल्कुल बंदर की तरह भागता रहता है हनुमान जी कैसे आप कपीश बने कपीश शब्द का आध्यात्मिक अर्थ होता है मनीष कपीश इज इक्वल टू मनीष मन का ईश जो होता है वो ही कपीश होता पुराणों की भाषा में किसी को कहानी से बताओ तो वहां पर ये बोल दो कि कपीश होता है तो ज्यादा समझ में आता है लेकिन वस्तुतः उसका सार ये होता है कि जो अपने मन का स्वामी हो गया है और पता है मन का स्वामी आज मैं अंतता कैसे बनता है किसी का भी स्वामी बनना कोई आपके स्टाफ है आपके परिवार के लोग हैं आपके बच्चे हैं आपकी जो है वहां पत्नी है तो पत्नी में जनरली ये सिद्धांत चलते नहीं है पता नहीं क्या चक्कर है बाकी के साथ चल जाते हैं लोगों ने कहा हमको नहीं पता हम तो है ही नहीं पत्नी वाली नहीं है लेकिन पति लोला ने बताया कि महाराज जी ये उनके साथ नहीं चला रहा तो बाकी के साथ चल गए बोला बाकी तुम जानो यार तुम्हारी पत्नी जाने हमारे भगवान कह के गए सबके साथ चलता है एनी वे अगर हमको किसी के ऊपर भी टोटल तो आत्मीयता होनी चाहिए मित्रता हो जाए तो हमको उसे समझना पड़ता है जो भी अगर ऐसी संवेदना रखता है उसकी आवश्यकता क्या है उसकी जरूरतें क्या है संवेदना से ही अपनापन होता है निकटता होती है और आप जो है ना किसी के भी स्वामी बन जाते हैं, उसकी जरूरतें पूरी करो किसी का कोई सेवक है उसकी कितनी जरूरतें होंगी हुई दो चार जरूरतें हैं पूरी कर दो कोई घर में भी कोई नौकर है बाई है आते हैं जो भी जरूरत है बेचारी थी उस पूरी कर दो जीवन भर सेवा में आते समर्पित हो जाता है बड़े से बड़े घर वाले होते हैं ये बाई में अटक जाते हैं अभी हम गए थे बम्बई तो बम्बई में एक सज्जन हमको सभी भोजन पर बुलाते हैं इस बार बुला नहीं रहे थे हमको मिले बुलाये क्या बात है इस बार कुछ घर में सब ठीक ठाक तो है, है? बड़े उत्साह से यार बुलाते रहते हो इस बार पत्नी का स्वास्थ्य ठीक है उस दिन ही महाराजी सब बढ़िया है पत्नी भी ठीक है फैमला फिर क्या चेक करोगे यार हर बार तो आगे आके नंबर लगा लेते हो कि हमारे वहां भोजन करिए आके उस दिन महाराजी क्या होता है महाराज बताया महाराज जी क्या बताए मेरे बोलो तो महाराज जी बाई चली गई <laughs> इतना बड़ा लंबा चौड़ा तुम्हारा फ्लैट और ऐसे धंधे करों का काम लंबी चौड़ी गाड़िया और गाड़ी तुम्हारी अटकी कहा है महाराज जी बाई बहुत बड़ी समस्या है ये जो राज ठाकरे ने वहां से बिहारियों को जो भगाना चालू कराना अनेकों सेवा ड्राइवर गायब द्राइव हो गए भाइय चली गए सब लोग ठप हो गई बंबई सब बोला यार राज ठाकरे बैठो नहीं तो तुमको पूरा पत्ता काट और काट दिया पत्ता उसका हमारे फैक्ट्री के नौकरी चले जा रहे लेबर गायब हो रही है भैया गायब हो रही है ड्राइवर चले जाते हैं हम करोड़पति पति होंगे अपने घर में लेकिन अपना काम कैसे थोड़ी करेंगे कोई काम करने वाला होगा ना और इनको इनकी जरूरतें बहुत छोटी होती हैं अगर आदमी थोड़े उदारता से बुद्धिमत्ता से अपने सेवकों को अपनापन दे एक स्नेह दे आशीर्वाद दे सब उसकी आवश्यकता पूरी हो जाती है और अपने आप को बड़ा बलवान रखना पड़ता है बड़पन से युक्त तो होना चाहिए और जो सबसे बड़ा होता है जो मनीष मन का स्वामी पता है वस्तुता क्या होता है वो सच्चे सच्चिद आनंद स्वरूप होता है खुद भगवत स्वरूप होकर जीता है ऐसे बड़पन से जियो तो दो दिन के लिए आए हैं यहां से ऐसे मस्ती से बड़पन से जियो सब जो है प्रेम से सेवा करते हैं निरपेक्ष होके निश्चिंत होकर और यही बात इसी चौपाई में दूसरे अंग में बताई गई है कि जय कपीस तीनों लोग तीनों लोगों को जो प्रभु हाथ प्रकाशित करते हैं इसमें देखिए दो तरह से अर्थ बताए जाते हैं एक पौराणिक दृष्टि से एक आध्यात्मिक दृष्टि से पौराणिक दृष्टि कौन से तीनों लोगों में हनुमान जी का गुणगान गाया जाता है स्वर्ग में देवता लोग भी गाते हैं पाताल में तो देवता असुर लोग डरा करते हैं उनके जब करा करते हैं। उनके नाम को ले लेके डरा करते हैं और मनुष्य लोक में तो उनकी ऐसी जय जयकार हो रही है जितने राम जी के मंदिर नहीं है उतने हनुमान जी के मंदिर हैं, ऐसी महिमा है हनुमान जी की तिहुलो को जाकर स्वर्ग में नरक में मनुष्य लोक में हर जगह तीनों लोकों में हनुमान जी का गुणगान हो रहा है तो एक तो सामान्य अर्थ यह है कि हर जगह हो रहा है और हर जगह भिन्न भिन्न रूपों में होता है लेकिन एक यहां पे आध्यात्मिक अर्थ होता है तीनों लोकों को जो प्रकाशित करता है तीनों लोक उजागर कौन प्रकाशित करता है तीनों लोकों को भले कोई स्वर्ग लोक हो नरक लोक हो मनुष्य लोक हो जो चेतना होती है चेतना ही तीनों लोगों को प्रकाशित करती है। हर जगह चेतना तो होगी ना स्वर्ग में भी चेतन हो गए आत्मा का प्रकाश होगा तभी तो स्वर्ग को देखोगे स्वर्ग बहुत बढ़िया सुंदर चीज रख दो आपकी चेतन नहीं हो तो थोड़ी देखोगे न में मुसीबतें ये हैं आपको पहले उसके कॉन्शियस होना पड़ता है चेतन होना पड़ेगा चेतन ऐसी चीज है चेतना ऐसी चीज है वो ही तीनों लोकों में रहती है पता है चेतना यहां पर भी इस समय उसी चेतना के वजह से आप सुन रहे हो उसी चेतना के वजह से हम भी जीवित है ना चेतना है ना इसी वजह से हम बोल रहे हैं चेतना वो चीज होती है जो तीनों लोकों को उजागर करती है रात को आप सो भी जाओगे तो रात को सपना कैसे देखते कौन सी लाइट है जिसके वजह से सपना देखते हो कभी सोचा आपने टॉर्च ले जाते हो कि रात को सपना अपना देखने के लिए कि मोबाइल की एलईडी से देखते हो महाराज जी रात को सपना देख रहे हैं है? हमको रात को पूरे सपने की दुनिया दिखाई पड़ती है और न सूर्य का प्रकाश है न चंद्रमा का प्रकाश है न यहां पे टॉर्च का प्रकाश है न अग्नि का प्रकाश है जिस प्रकाश में हमको पूरा सपना दिखाई पड़ता है वो चेतना, चेतना का प्रकाश है चेतना ही ऐसी चीज है जो तीनों लोगों को प्रकाशित करती है और जो मनीष होते हैं वो अपने परिचय इसी चेतना से प्राप्त करते हैं ये आध्यात्मिक रहस्य देखो हमने इसीलिए बताया हर वाक्य का अर्थ दो दृष्टिकोण से बताया जाता है या तो पुराणों से बोल लो तो तीनों लोकों में हनुमान जी का गुणगान गाते हैं सरल सा है। है अर्थ है लेकिन आध्यात्मिक वेदों का अर्थ सूक्ष्म अर्थ यह है कि हनुमान जी अपने आप को राम जी से एक जानते हैं ना वस्तु तस्तु तुम्हें तो वाहन पर वो वस्तुतः तो हम आपसे कभी अलग नहीं है और भगवान चेतन स्वरूप होते हैं ऐतरीय उपनिषद में वेदों के अंदर यह बताते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म परमात्मा चेतन स्वरूप होते हैं चेतना को तो ही परमात्मा समझो तो तीनों लोकों को हनुमान जी चेतन स्वरूप होकर प्रकाशित करते हैं बड़ा सूक्ष्म रहस्य है ये ये सब लोग जो है ना जानते भी नहीं जिन्होंने वेदों को पढ़ा है जाना है वो ही समझते हैं कि वाह तुलसीदास जी महाराज जी क्या गोस्वामी जी अर्थ आपने बता दिया है क्या वंदना करिए हनुमान जी की जय कपि सत्यू लोग उजागर यह रहस्य है हे मन के स्वामी आप अपने आप को चेतन होके जानते हो चेतन स्वरूप होके स्थित हो इसीलिए तो आप मनीष हो गए हो मन आपका सेवक है बना हुआ है बहुत सुंदर रात तो हनुमान जी की कृपा से आप लोग यहां पधारे हो हमारे जैसे के पास पधारे हो जो यही सब बोलता है यही सब जानता है इसीलिए ये रहस्य बहुत मननीय है इसके खूब प्रेम से स्मरण करो सवेरे सवेरे हनुमान जी की ये विचार करते हुए और उनसे ही प्रार्थना करनी चाहिए हनुमान जी आप तो भले चेतन स्वरूप हो और मन के स्वामी हो प्रभु एक कृपा के हम भी कपीश बन जाए हम अपने बंदर से बड़े परेशान हैं हमारा जो बंदर है बहुत चंचल है महाराज जी तो ये दो चार चीजें एक छोटा सा नियमित अभ्यास का संकल्प ले लो राम नाम का स्मरण करो शुरुआत में एकांत एक में बैठ जाओ सवेरे थोड़ा सा उठ तो के शव चौच से निवृत्त होकर एकांत में जरूर बैठो सवेरे से कोई काम में नहीं लग जाना चाहिए दस मिनट आदमी को बिल्कुल चाय पी के आराम से बैठो के और बिल्कुल हाथ बंद करके भगवान का स्मरण करो हनुमान चालीसा का ही दोहे प्रारंभ के दो दोहे मात्र पढ़ो जय हनुमान इससे पूर्व श्री गुरु चरण वाले और दो दोहे स्मरण करो हनुमान जी को मन ही मन में लाओ और थोड़ी देर राम नाम जलो जिधर जाएगा फिर ले आओ और उससे पहले अगर आपने थोड़ी देर प्राणायाम कर लिया तो प्राणायाम तो इतनी बढ़िया चीज होती है मन को पकड़ने के लिए प्राणायाम फर्स्ट एड की तरह होता है प्राथमिक उपचार की तरीके से होता है प्राणायाम क्या होता है खुद ही अपनी सांस रोक के बैठ जाना अगर हमारी सांस ही रुकी हुई है तो मन क्या करेगा भाई मन कहा जाएगा तो so, जिस समय हम लोग कुंभक करते हैं प्राणायाम भी एक पूरी विद्या है उसमें सांस लेते हैं रोकते हैं फिर निकालते हैं फिर रोकते हैं जब निकाल के थोड़ी देर रोकते हो ना तो आप देखना कि आपके मन कहीं पर भी इधर उधर जा रहा होगा ना तो एकदम रुक जाएगा बल्कि अंदर से ये बोलेगा क्या होगा यार तुमको ठीक ठाक तो हो कल सांस रोके बैठे हो तो मरे जा रहे लो, लो लो लो जल्दी से लो जल्दी से लो और आपने सोचना नहीं थोड़ी देर नहीं गई है हम सांस तो उस समय क्या सोचेगा कुछ नहीं सोचे कि मरे जा रहे हैं आज तो क्या हो गया पागल पता नहीं कौन से सत्संग से हारा है, है? मर डाल रहा है उनको तो आदमी के मन में कैसे भी विचार होंगे ना थोड़ी देर के लिए रोक जाएगा और फिर आप सुंदर भगवान की प्रार्थना करो और मन को यह समझो आपका दुश्मन नहीं है अगर जा रहा है तो आपने गलत निर्देश दिए हुए हैं उसके शांत करो ईश्वर का थोड़ी देर पहले से भजन करो ज्यादा लंबा ध्यान मत खींचना यह टेंशन होएगा, ध्यान केवल पांच दस मिनट का करो पर्याप्त है भगवान के चरणों में जैसे मधुमक्खी जाती है ना किसी फूल में मकरंद लेती और उड़ जाती है बस थोड़ी देर भगवान के चरणों में बैठो भक्ति का रस प्राप्त करो और फिर दूसरे फूल की तरफ उड़ जाओ तो दिन भर जो जो अनेकों फूल हैं सबकी रस प्राप्त करो सुंदरता सेवा करो तो थोड़ी देर मात्र आदमी को यह अभ्यास करना चाहिए कपीश बनने की प्रार्थना भी करो आशीर्वाद भी प्राप्त करो सपना देखो और यही चौपाई सदैव अपने मन में लाओ जय हो जय हो जय कपीस सर तेहू डोर को जाकर तो बहुत बढ़िया है इसके साथ हम लोगों के इस चौपाई की विवेचना इस बार समाप्त होती है और अगले बार जो है हम लोग आगे की चौपाई में प्रवेश करेंगे श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय हरिओम हरिओम अगला जनवरी महीने का आखिरी संडे कौन सा है